देवी भागवत प्रथम स्कंध राजा जनक और सुखदेव जी के प्रश्नोत्तर परम तक मनुष्यों को बंधन में डालने और मुक्त करने में देह जीवात्मा और इंद्रियां कोई भी कारण नहीं है केवल मन ही उन्हें मुक्त करने और फसाने में निमित्त बनता है आत्मा तो सदा शुद्ध और मुक्त स्वरूप है वह किसी प्रकार भी बंधन में नहीं फंसता बंधन और मोक्ष तो मन में रहते हैं मन शांत रहा तो बंधन और मोक्ष की सत्ता स्वयं शांत हो जाती है शत्रु मित्र और उदासीन आदि सभी भेद मन में रहते हैं आत्मा एक है मनुष्य यदि द्वैत बुद्धि न करे तो भेद की संभावना कैसे हो जीव ब्रह्मस्वरूप है मैं वही नित्य ब्रह्म हूँ इसमें कुछ भी विचारणी नहीं है जगत में अविद्या फैली है इसी से जीव और ब्रह्म में भेद बुद्धि की प्रतीति होती है महाभाव यह अविद्या विद्या से अर्थात ब्रह्म ज्ञान से शांत होती है अतः विवेकी पुरुष को चाहिए कि विद्या और अविद्या के विषय में भली भांति जानकारी प्राप्त कर ले धूप में रहे बिना छाया के सुख का अनुभव कैसे हो ऐसे ही सामने अविद्या आए बिना विद्या की महत्ता कैसे जानी जा सकती है गुणों में गुणों का भूतों में भूतों का तथा विषयों में इंद्रियों का रहना स्वाभाविक है फिर इसमें आत्मा का क्या दोष सबके पालनार्थ वेदों में मर्यादा स्थापित कर दी गई है अनग यदि पुरुष उसके अनुसार न चले तब तो नास्तिकों के विचार के अनुसार धर्म की सत्ता ही मिट जाएगी धर्म के नष्ट हो जाने पर वर्ण व्यवस्था भी स्थिर न रह सकेगी अतः वेद के बताए हुए मार्ग से चलने वाले ही कल्याण के भागी होते हैं श्री सुखदेव जी ने कहा महाराज मेरा हृदय इस संदेह से अलग नहीं हो पाता कि जिसके चारों ओर माया का विस्तार है उसकी स्पृह कैसे शांत हो सकती है शास्त्र का ज्ञान एवं नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होने पर भी मनुष्य का मन मोह में फंसा ही रहता है फिर वह मुक्त कैसे हो सकता है केवल शास्त्रीय ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है कि उसके प्रभाव से हृदय का अज्ञान दूर हो सके जैसे दीपक की चर्चा से अंधकार में कोई कमी नहीं होती राजेंद्र विज्ञ पुरुषों का वक्तव्य है कि संपूर्ण प्राणियों के साथ सदा मैत्री होनी चाहिए किंतु यदि वह गृहस्थ है तो इस कर्तव्य का पालन कैसे कर सकेगा राजन धन की राज्य सुख की तथा संग्राम में विजय पाने की अभिलाषा आपके हृदय में बनी है तब आप जीवन मुक्त कैसे हुए आप चोर में चोर बुद्धि तथा तपस्वी में साधब बुद्धि रखते हैं अपने और पराये का ज्ञान आपको है ही फिर आप में विदेहता कैसी राजन कड़वे तीखे खट्टे एवं कसीले आदि रसों का तथा अच्छे बुरे का ज्ञान आपको है ही अतः अच्छे कामों में आपका मन रमता और बुरे की ओर जाता नहीं महाराज जागृत स्वप्न और सुषुप्ति आदि तीनों अवस्थाएँ समयानुसार आपका सांस देती ही हैं फिर आप में सामयावस्था की क्या संभावना रही हाथी घोड़े रथ एवं पैदल सैनिक सब के सब मेरे अधीन है मैं सबका स्वामी हूँ आप यह मानते हैं कि नहीं राजन आप मधुर पदार्थ को प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं स्वादहीन भोजन में वैसी प्रसन्नता नहीं रहती तब फिर माला और सर्प में आपकी समान दृष्टि कहाँ रही महाराज विमुक्त तो वह हो सकता है जिसकी मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में समान दृष्टि है जो सब में एक बुद्धि रखता है तथा संपूर्ण प्राणियों के हिस साधन में लगा रहता है अतः अब मेरा मन क्षण भर के लिए भी घर एवं स्त्री आदि में रमना नहीं चाहता एकांत में रहकर इच्छाओं को शांत करके सानंद समय व्यतीत करूं, यही मेरी बुद्धि निर्णय कर रही है मैं किसी का साथ न करूँगा ममता मन से अलग रहेगी फल मूल पत्ते जो कुछ मिलेगा खा लूँगा सुख दुख के अनुभव से अलग रहूँगा और किसी वस्तु का संग्रह नहीं करूँगा सदा शांतिपूर्वक मृग की भांति विचरा करूँगा